एक नैनी नानी दुनानी तिनानी एक वक्त का किस्सा है एक दूर दूरदराज के इलाके में एक खातून अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी उनमें से दो बेटियां एक नानी और तिनानी उसे सबसे अजीज थी वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी जो भी ख्वाहिश होती वो उन्हें अता करती दूसरी बेटी हालांकि जिसकी दो आंखें थी और क्योंकि वो बहुत ज्यादा आम लोगों की तरह ही दिखती थी उसकी मां और बहनें उससे बहुत नफरत करती थी उसे उनके पुराने और फटे कपड़े पहनने को दिए जाते और उनका बचा-खुचा खाना उसे खाने को मिलता वो उसे दुखी करने का हर हथकंडा इस्तेमाल उन्होंने उसको बेइंतेहा ही दुख दिया पर दुनैनी फिर भी रहम दिल और फिराक दिल थी कैसी है ननी चिड़िया क्या तुम्हें भूख लगी है माफ करना ये ज़्यादा नहीं है पर तुम ये खा लो एक दिन जब उसकी माँ और बहनों ने दोपहर का खाना खत्म किया दुनैनी ने मेज पर खाने के लिए अपनी जगह ली � तो क्या उसे हमारे दस्तरखान पर बैठना मनासिफ है? तुमने दुरस्त फरमाया, दुनैनी, तुम्हारी जगह हमारे साथ नहीं है, चली जाओ और नजदीक मत आना। बेचारी दुनैनी उनके अल्फास से इतनी दुखी हुई कि वो रोती-रोती बाहर चली गई। जब वो रो रही थी, तो अचानक एक रोशनी चमकी और तिलस्मी तरीक उसने ऐसा अंगरखा पहन रखा था जो सूरज की रोशनी में दमक रहा था और वो ऐसी छड़ी थामे थी जो बेशकीमती चमकते जवाहरातों से बनी थी। दुनैनी हैरतजदा हो गई। तुम क्यों रो रही हो प्यारी दुनैनी? ओह भली परी, मेरी माँ और बहनें मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरे दो आँखें हैं। वो हमेशा म और मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगी क्या तुमने वो छड़ी देखी जो तुमने उठाई है हर मर्तबा जब तुम्हें भूख लगे तो ये तिलस्मी कलमा बोलना तिलस्मी छड़ी मुझे ताल दो मेज पर खाने को डाल दो वो छड़ी फिर बहुत ही उजली होकर चमकने लगी वो दुनैनी के हाथ से उड़ी और खुद को उसने तब्दील कर दिया एक छोटी सी प्यारी मेज में जिस पर सबसे लजीज खाने रखे गए थे जो आज तक दुनैनी ने कभी नहीं देखे थे उफ कितनी कमाल की बात है कितनी दिलकश महका रही है अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी जितना चाहो खाओ और पियो اور جب تمہارا پیٹ بھر جائے تو بس کہو تلسمی چھڑی سنو میرے گزارش ضرور لے جاؤ اس میز کو کہیں دور اور پھر یہ غائب ہو جائے گی اپنی تلسمی چھڑی کو ہلاتے ہوئے یہ کہہ کر بزرگ پری غائب ہو گئی دونینی جو کچھ اس نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر وہ بہت سکتے میں تھی پر وہ کافی عرصے سے بھکمری کا شکار تھی تو اس نے اس میز سے ہر چیز کھا لی खाना बहुत ही लजीज था। मुझे इतनी खुशी हुई। पर अब मुझे ये सब कहीं दूर छिपा देना चाहिए। तिलस्मी छड़ी सुनो मेरी गुजारिश जरूर। ले जाओ इस मेज को कहीं दूर। और हैरानी की बात है कि मेज और जो कुछ उस पर था एक एक, एक छड़ी में तब्दील हो गया। शाम को जब वो वापस आई तो वहाँ मेज पर बचा � पर उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया और खुशी-खुशी उसके पास से गुजर गई। उस दिन के बाद से दोनेनी हर दिन बाहर जाती, वो जी भर कर खाती-पीती और खुशी-खुशी घर वापस आ जाती। पर एक दिन एक नैनी और तीनैनी ने इस पर तवज्जो दी कि बहन वो नहीं खा रही जो उसके लिए बचा-खुचा छोड़ते हैं। द उसने शायद खाना खाने के दूसरे तरीके इजाद कर लिए हैं हमें हकीकत दरियाफ्त करनी होगी तो अगले दिन जब दुनैनी खुशी-खुशी खेत में गई उसकी दोनों बहनें चुपचाप उसके पीछे हो ली उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है पर उसकी बहनों ने इस बात का ख्याल रखा कि उसे कभी पता मेज पर खाने को डाल दो और फौरन ही मेज पर तिलस्मी तरीके से दस्तरखान नुमाया हुआ जिस पर सारे लजीज पकवान रखे थे दोनों बहनें चिपक कर देख रही थीं और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं वो सब देखकर जो उनके सामने था तो इस तरह वो हर दिन खाती है इसलिए वो कभी भूखी नहीं रहती चल करो चलो � वो जितनी तेजी से भाग सकी, भागकर घर चली गई। वो वापस घर पहुंची, तो उनकी माँ ने वो सब सुना जो दुनैनी ने किया था, तो वो आग बबूला हो गई। उसकी हमसे बेहतर खाना खाने की ज़रूरत कैसे होई? उसको घर आने दो, हम उसकी तिलस्मी छड़ी छीन लेंगे। समझ गई? फिर वो दुनैनी के वापस आने का और जब वो घर वापस आई, तो उसकी माँ ने दुनैनी के हाथ से वो छड़ी झपट ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं, ओ, आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हें एक सबक सिखाएगा। अगर तुम दोबारा हमें और अपनी बहनों को धोखा देने का फैसला करोगी, अब तुम हमेशा के लिए भूखी रहोगी। बेचारी दुनैनी क उसने छड़ी के टूटे टुकड़े उठाए और बाहर भाग गई। वो बाग में गई और जार-जार रोने जार लगी। तभी वो बुजुर्ग परी एक-एक एक उसके सामने फिर से नुमाया हुई। मेरी प्यारी दुनैनी, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बच्ची? ओह रहमदिल परी, वो तिलस्मी छड़ी जो आपने मुझे दी थी। और जो इतनी खूबसूरती से दस्तरखान बिछा देती थी मेरी मां ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए अब मुझे फिर से भूख बर्दाश्त करनी होगी हूं दू लेनी मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दूंगी छड़ी के टुकड़े लो और उसे बगीचे में वहां गाड़ दो जहां चांद सबसे ज्यादा चमकता है बुजुर्ग परी ने एक मर्तबा फिर से अपनी तिलस्मी छड़ी हिलाई और एका एक वो रात में गायब हो गई। धुनेनी ने परी के अल्फास पर भरोसा किया और जैसा उससे कहा गया था वही किया। अगले दिन बाग में एक बहुत ही कमाल का दरख्त उगा हुआ था। उसका हर पत्ता चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें सोने के फल लगे थे जो सूरज की रोशनी में दमक रहे थे माँ और उसकी दोनों बेटियां उस दरख्त की जाने हैरत ज्यादा होकर देखने लगी अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था ये दरख इतना खूबसूरत है पर ये कहाँ से � صرف دو کو پتا تھا کہ یہ تلسمی چھڑی سے نکلا ہے ایک نینی، تی اور ان کی ماں باہر دوڑ گئیں اور اونچا اونچا کودنے لگی ان سنہرے پھلوں کو توڑنے کے لیے پر ہر دفعہ جب وہ اس تک پہنچتی تو درخت اپنی تہنیاں ان سے دور کر لیتا ہم کیوں اس درخت کا ایک پتہ بھی نہیں توڑ سکتے میں تھوڑا آرام کروں گی کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں دو نینی انہیں دیکھ رہی تھی اور اس نے درخت کی جانب جان मैं भी कोशिश करती हूँ। शायद मैं कोई फल तोड़ सकूँ? हाँ, चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर ये हम नहीं कर सके, तो तुम कैसे करोगी? पर जैसे ही दुनैनी चाँदी की टहनियों से तोड़ने के लिए बढ़ी, तो दरख्त उससे दूर नहीं मुड़ा। और तो और, वो और भी ज़्यादा चमकने लगा और आगे की तरफ� उसने अपनी माँ को उन्हें देने की कोशिश की इस उम्मीद में कि वो खुश होगी पर ये देखकर कि सिर्फ वही दरख्त से फल तोड़ने के काबिल थी वो बस और हसद से भर गई एक शाम ये हुआ कि जब वो इकट्ठे दरख्त के पास खड़ी थी तभी एक नौजवान जंगजू वहाँ से घोड़े पर सवार होकर गुजरा मातेजी से दुनैनी की तर بیچاری دنینی تیزی سے گئی اور خود کو جھاڑیوں میں چھپا لیا جنگ بہت ہی خوبصورت تجھیلہ نوجوان تھا وہ گھوڑے پر سوار آیا اور چاندی اور سونے کا وہ نایاب درخت دیکھا وہ سوچنے لگا کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے اور پھر اس نے ان دونوں بہنوں کو دیکھا آخر یہ خوبصورت درخت ہے کس کا؟ یہ جس کا بھی ہے اگر وہ مجھے اس کی ایک ٹہنی دے تو وہ جو مانگے گی اسے دے دیا جائے گا یہ درخت ہمارا ہے. हम यकीनन आपके लिए टहनी तोड़ देंगे वो कूदी और बहुत कोशिश की उसकी एक टहनी तोड़ने की पर सब जाया हो गया درخت ने अपनी टहनियां और फल उनकी पहुँच से दूर मोड़ लिए और उन्हें छूने तक नहीं दिया ये बड़ी अजीब बात है कि यह درخت तुम्हारा है लेकिन तुम इससे कोई भी चीज तोड़ने दोनों बहनें और उनकी मां बहुत मायूस हो गईं। मेरी प्यारी बच्चियों फिक्र मत करो। शायद वो कल वापस आएगा। तब हम और से ज़्यादा कोशिश करेंगे। जब वो गए, तो दुनियानी झाड़ियों से बाहर निकलकर आई और दरख्त के पास बैठ गई। वो जंगजू के बारे में संजीदगी से सोच रही थी। कितना खूबसूरत है वो काश मैंने दरख्त में से एक तहनी तोड़ी होती और उसे दे दी होती तो मैं उसे बता सकती कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ जैसे ही उसने ये कहा तभी उसने उस बुजुर्ग परी की आवाज दरख्त से आती सुनी प्यारी दुनैनी तुम अपनी मायूसी में भी इतनी फिराक दिल रही हो और � मैंने तुम्हारी आर्ज़ सुनी है अगर यही है जो तुम चाहती हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगी ओह हाँ मेरी इससे ज़्यादा और कोई आर्ज़ नहीं कि मैं अपने अजीज जंजू के साथ जाऊँ मेरी दिली तमन्ना है ये तो ठीक है तो फिर जैसा मैं तुमसे कहती हूँ वैसा करो दरक से � और जैसे ही उसने ये किया, उसका फटा हुआ लिबास इतने खूबसूरत लिबास में बदल गया, जिसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। उस पर चाँदी के पत्ते और रूबी से बने गुलाब थे। अब इस चांदी के पत्ते पर बैठो और ये रात के आसमान में तुम्हें उड़ाकर तुम्हारे महबूब के पास ले जाएगा। और जैसे ही आव वो बहुत बड़ा हो गया और चांद की रोशनी में बहुत ही शानदार तरीके से दमकने लगा। दोनैनी उस पत्ते पर बैठ गई और वो उसे उड़ाकर रात के आसमान में दूर ले गया। वो चांद और सितारों से गुजरा और आया जंगजू की बालकनी पर। जैसे ही वो पत्ते से उतरी, अब वो पत्ता एक चांदी की टहनी में तब्द میں اس چاندی کے درخت کی ٹہنی تمہارے لے لے کر آئی ہوں کون ہے جو مجھے اتنی دیر رات باہر بلا رہا ہے؟ اور جب وہ باہر آیا اور اس نے بالکنی میں دونینی کو کھڑے دیکھا تو اس کی سانس تھم گئی کیونکہ اس کی خوبصورتی بالکل نایاب تھی اور وہ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہ سکا دونینی اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی میرے آنکا اب میری مراد پوری کیجئے میں آپ کے لئے چاندی کی ٹہنی لے کر آئی ہ बताओ तुम मुझसे कौन सा तोहफा चाहती हो दुनैनी ने अपनी दोनों बहनों और मां के बारे में सब कुछ बता दिया और कैसे उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया था मैंने दुख उठाया है भूख प्यास और मायूसी का और मैं आपसे ये मांगने आई हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे और मुझसे निगाह करेंगे मुझे तुमसे निकाह करके बहुत खुशी होगी मेरी आजीza पर उससे पहले तुम्हारी माँ और बहनों को मुझे सजा देनी होगी जो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सुलुप किया है ओ, उन्हें माफ कर दीजिए मेरे जंजू चलो उसे भूल जाए जो मेरा कड़वा माजी है चलो आज को सजाए और एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाए तो � वो लोग पुर सुकून रहने लगे।